श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कथको नशीति तमोध्याय बलवल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थयात्रा श्री शुकुवाथ तत परुपावृत्ते प्रचंड पांशु वर्षण भीमो वायुरद्भुद्राज पूज सर्वशः श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंधर चलने लगा धूल की वर्षा होने लगी और चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी ततो में वर्षम बलवल नभवद यज्ञशाला जाम सोन दृश्यत सूलधे इसके बाद यज्ञशाला में बलवल दानों ने मल मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा की तदनंतर हाथ में त्रिशूल लिए हुए वह स्वयं दिखाई पड़ा तंबिलोक्य विलोक्य बृहत्न्ना जनचयोपम तप ताम्रशिखा शमश्रुम भृगुटी मुखम उसका डीलडोल बहुत बड़ा था ऐसा जान पड़ता मानो ढेर का ढेर काली इकट्ठा कर दिया गया हो उसकी चोटी और दाढ़ी तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थी सस्मार सुमल मुसलम राम पर सैन्य विधारणम हलम चैत्य दमनम तेतमुपुत बड़ी बड़ी दाढ़ों और भौहें के कारण उसका मुंह बड़ा भयावना लगता था उसे देखकर भगवान बलराम जी ने सत्रु सेना की कूंदी करने वाले मूसल और दैत्यों को चीर फाड़ डालने वाले हल का स्मरण किया उनके स्मरण करते ही वे दोनों शस्त्र तुरंत वहां आ पहुंचे। तमाकृष्य हला ग्रेण बलबलम गघने सो मुसलिनाट मुंशन्नातस्वरम शैलो यथाद्र हृण बलराम जी ने आकाश में विचरने वाले बलवल दैत्य को अपने हल के अगले भाग से खींचकर उस ब्रह्मद्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर जमाया जिससे उसका लड़ाट फट गया और वह खून उगलता तथा आर्थ स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा ठीक वैसे ही जैसे वज्र की चोट खाकर गेरु आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो संस्तुत्यमयो राम प्रयुज्यातथाशिष अभ्य सिंचन महाभागा विघ्न विबुधा यथा नैविशारण निवासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की उन्हें कभी न व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं वैसे ही उनका अभिषेक किया वैजयंतीम ददुर्मा से धामपंकजाम से दिव्य दिव्यान भरण इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए तथा तो एक ऐसी वैजयंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी ना मुरझाने वाले कमल के पुष्पों से युक्त थी अथ तैरभ्यनुातः कौशकी मेत्य ब्राह्मण स्नात्मा सरोवर माध्यतः सरयोरा सरवत तदनंतर निवासी ऋषियों से विदा होकर उनके आज्ञानुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर आए वहां स्नान करके वे उस सरोवर पर गए जहां से सरयू नदी निकलती है अनुश्रोते युम प्रयाग मुपगम्य सह स्ना संतव्य देवादी मश्रम वहाँ से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए और वहाँ स्नान तथा देवता ऋषि एवं पितरों का तर्पण करके वहाँ से पुलहाश्रम गए गोमतींडकीं स्ना गयां गृनी गंगा सागरसंग उपस्प्य महेन्द्रादौ रामं दृष्ट्भिवाद चप्त गोदावरी वेणा पंपा मरती स्कंधम दृष्टि यु राीशाल द्रवणेशो महापु्यम दृष्ट्वा दिम वेकटम प्रभु च पुरी कांची का यत्र श्रीरंगाक्षम महापुण्यम यहाँ से गंडकी गोमती तथा विपाशा नदियों में स्नान करके वे सोन के तट पर गए और वहां स्नान किया इसके बाद गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी के आज्ञानुसार पूजन जजन किया फिर गंगा सागर संगम पर गए वहां भी स्नान आदि तीर्थ कृत्यों से निवृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए वहां परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया तदनंतर सप्तोदावरी वेणा पंपा और धीमरथी आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिक का दर्शन करने गए तथा वहाँ से महादेव जी के निवास स्थान श्री शैल पर पहुँचे इसके बाद भगवान बलराम ने द्रविड़ देश के परम पुण्यमय स्थान वेंकटाचल बालाजी का दर्शन किया और वहाँ से वे कामाक्षी शिवकांची विष्णुकांक्षी होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान करते हुए पुण्यमय श्रीरंग क्षेत्र में पहुँचे श्रीरंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं ऋषभाद्रम हरे क्षेत्रम दक्षिणाम मथुराम तथा सामुद्रम सेतुमगमन महापातकनाशनम वहाँ से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत दक्षिण मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतुबंध की यात्रा की सत्रयुत मदा धेनुर्ब्राह्मणे भ्यो हलायुधमालाम्रपर्णिम चुलाचलम वहाँ से बलराम जी ब्राह्मणों को दस हजार गौवें दान की फिर वहाँ से कृतमाला और ताम्रपणी नदियों में स्नान करते हुए मलय पर्वत पर गए वह पर्वत सात कुल पर्वतों में से एक है तत्रगस्त्यम समीन नमस्कृत्याण दक्षिण त्र कन्याख्या वहाँ पर विराजमान अगस्त मुनि को उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया अगस्त जी से आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की वहाँ उन्होंने दुर्गा देवी का कन्या कुमारी के रूप में दर्शन किया तथा फल्गु नमाशाद्य पंचापसरस उत्तम विष्णु सन्निहितो यदभायुतम इसके बाद वे फलगुन फलगुन तीर्थ अनंतशयन क्षेत्र में गए और वहाँ के सर्वश्रेष्ठ पंचापसरस तीर्थ में स्नान किया उस तीर्थ में सर्वदा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है वहाँ बलराम जी ने दस हजार गौवे दान की तथो भी व्रज भगवान केरलांस्तु त्रिगर्तकान गोकर्णाक्षम शिव चेत्रिध्यम जत्र धुर झटे अब भगवान बलराम वहाँ से चलकर केरल और त्रिगर्त देशों में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में आए वहाँ सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं आर्याम दृष्टि सुरपारक मगाम पयोशनीथ दंडकम वहाँ से जल से घिरे द्वीप में निवास करने वाली आर्या देवी का दर्शन करने गए और फिर उस द्वीप से चलकर सुरपारक क्षेत्र की यात्रा की इसके बाद तापी पयोशनी और निर्विंध्या नदियों में स्नान करके वे आए माहिस्मती पुरी दंडकार पुनरागमत वहाँ होकर वे नर्मदा जी के तट पर गए परिचित इस पवित्र नदी के तट पर ही माहिस्मती पुरी है वहाँ मनुतीर्थ में स्नान करके वे फिर प्रभास क्षेत्र में चले आए श्रुआ दुजय कथ्यमान कुरपांडव संयुगे सर्वराजन्या निधनम भारम्भे देभुआ वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो गया उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया सभी मधुर्योधन गगदाभ्या युद्ध तोर्मिधे द्वार जगावा युनंदन जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुेत्र जा पहुँचे युद्ध उधिष्ठिस्तु तम दृष्ट्वा यु कृष्णाजुनावी अभिवाद्याण महाराज युधिष्ठिर डकुल सहदेव भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया तथा चुप हो रहे वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे कि ये न जाने क्या कहने के लिए यहाँ पधारे हैं गदापाणि पाणी उभौ धृष्ट संरब्ध विजय मंडला विचित्राणी चरंताभ उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथ में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भरकर भांति भांति के पैतरे बदल रहे थे उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा युवाम तुल्य भलह वीरौ हे राजन हे विकोदर एकम प्राणा अधिकम मन उदयम शिक्षया अधिकम राजा दुर्योधन और भीमसेन तुम दोनों वीर हो तुम दोनों में बल पौरुष भी समान है मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है तस्मादेक स्तर से हम न लक्षते जयो न्यो वाम विरमत्वोरण इसलिए तुम लोगों जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती अब तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो अब इसे बंद कर दो न तद्वाक्यम जग्रहतुर्ब्ध वैरी निपार्थवत अनुस्मरणता वन्योन्यम दुर्गतम दुष्कृता निच परीक्षित बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी परंतु उन दोनों का वैरभाव इतना दृढ़मूल हो गया था कि उन्होंने बलराम जी की बात न मानी वे एक दूसरे की कटुवाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण करके उन्मत्त से हो रहे थे दिष्ट तुम मनमानो रामो द्वारवती ज्ञात भी, भी समुपागत भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ऐसा ही है इसलिए उसके संबंध में विशेष आग्रह न करके वे द्वारका लौट गए द्वारका में उग्रसेन सेन आदि गुरजनों तथा अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर उनका स्वागत किया तम मुनिषं प्राप्त ऋषियो कृतंगम कृतभि सर्वनिवृत्ता अखिल विग्रह वहाँ से बलराम जी फिर नैमिसारण्य क्षेत्र में गए वहाँ ऋषियों ने विरोध भाव से युद्धादि से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ कराए परीक्षित सचपुछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के अंग ही हैं इसलिए उनका यह यज्ञानुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था तेभ्यो विशुद्ध विज्ञानम भगवान व्यतर ये नहीधो विश्व आत्मा सर्व सर्वसमर्थ भगवान बलराम ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश किया जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे स्वपत्न स्ना तो ज्ञात बंधो इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं दृग्विधान्य संख्या बल अनंत प्रमेय से माया मृत से संति परीक्षित भगवान बलराम स्वयं अनंत हैं उनका स्वरूप मन और वाणी के परे है उन्होंने लीला के लिए ही यह मनुष्यों का सा शरीर ग्रहण किया है उन बलशाली बलराम जी के ऐसे ऐसे चरित्रों की गिनती भी नहीं की जा सकती यो नुस्मरे सायम प्रातरन से विष्णु सह दहि जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्रों का सायम प्रातः स्मरण करता है वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारभुश्याम चयतायाँ दसम स्कंधे उत्तराधे बलदेवतीथयात्र निपणमो नशीति तमोध्याय